अवार्थ हे अग्नि तू हमें उत्तम तथा कल्याण कारक कर्मों का उपदेश दे और विद्वानों को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर हम कम आयु वाले न होकर उत्तम वीर पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद से रहें जिससे कल्याण हो उस मार्ग को जानना चाहिए ज्ञानीयों को धन का दान करना चाहिए मनुष्य ऐसा कर्म करे जिससे वह पूर्ण आयु भोगे और अपने वीर और उत्तम पुत्र एवं पौत्रों के साथ हृष्ट-पुष्ट हो भावार्थ मनुष्य भक्षण करने योग्य अन्न को परिशुद्ध रीति से तैयार करे ऐसा अन्न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 उन्हें तुम स्वीकार करो तुम इन संविधाओं को स्वीकार करके अच्छी तरह प्रदीप्त होवो पर्वत के ऊंचे भागों को अपनी तप्त रश्मियों से स्पर्श करो तथा सूर्य की किरणों के साथ मिलो पर्वत के शिखरों पर भी यज्ञ करने चाहिए उन यज्ञों से वायुमंडल शुद्ध होता है भावार्थ जो उत्तम कर्म करने वाले शुद्ध एवं बुद्धिमान हैं उनमें जो सब मनुष्यों द्वारा प्रशंसित तथा अधिक पूज्य हैं उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए सभी मनुष्य उत्तम कर्म करें पवित्र हों बुद्धि एवं उत्तम कर्मों की उत्तम रीति से करने की शक्ति को धारण करें भावार्थ जो स्तुत्य बलवान दक्ष सत्य बोलने वाला तथा सेवक के समान कार्य करता होता है उसे हिंसा एवं कुठलता रहित कार्य में बुलाकर उसका सत्कार करना चाहिए उत्तम दूत या राजदूत सदैव दक्षता से कार्य करने वाला सत्य बोलने वाला तथा अहिंसा पूर्ण कर्मों को करने वाला हो भावार्थ अग्नि की सेवा करने वाले अधर्व उगण नम्र होकर दर्वों को हविद्रव्यों के साथ अग्नि में ढालते हैं दर्वों को घी से सिंचित करके उनकी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए भावारर्थ उत्तम कर्म करने वाले देवता की भक्ति करने वाले एवं रथ आदि ऐश्वर्यों की कामना करने वाले मनुष्य यज्ञों का आश्रय लेते हैं यज्ञ में अग्रयुगन जिस प्रकार गाय अपने वचनों को प्रेम से चाटती हैं अथवा नदियां जिस तरह क्षेत्रों को सींचती हैं उसी प्रकार प्रेम से हम अग्नि को भी से सींचते हैं भावार्थ उषा और रात्रि ये दो स्त्रियां हैं ये दोनों स्त्रियां दिव्य गुणों से युक्त ऐश्वर्य युक्त तथा सभी के द्वारा प्रशंसित हैं उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं भावार्थ कारीगर मनुष्यों कुशल हों या वे विशेष रूप से ज्ञानी एवं धन को उत्पन्न करने वाले हों ऐसे कारीगरों को सभी प्रशंसा करें यज्ञ एवं अन्य सभी सत्कर्मों के अवसर पर उनका सत्कार किया जाए भावार्थ भारतीय देश की भाषा है मातृभाषा की संज्ञा भारती है इला मातृभूमि को कहते हैं सरस्वती सतत बहने वाली संसकृति है मात्र भाशा, मात्र भूम और मात्र सभ्धता ये तीन देवियां हैं यग्य में इन तीनों देवियों का सत्कार होना चाहिए मनुष्ट जो भी कर्म करे वह इन तीन देवियों की उन्नत करने की दृष्ट से ही किये जाएं ये तीनों देवियां अग्नि के रूप हैं मातृभाषा अग्नि का रूप है क्योंकि अग्नि से ही वाणी उत्पन्न होती है मातृभूमि भी अग्नि का ही रूप है क्योंकि भूमि अग्नि का ही स्थान है और सभ्यता या संस्कृति भी अग्नि के समान तेजस्वी होती है इन तीनों देवियों की भक्त सदैव करनी चाहिए भावार्थ मनुष्य अपने अंदर ऐसा बलवर्धक तथा पोषक वीर्य उत्पन्न करे जिससे पुरुषार्थ करने वाला सावधानी तथा चतुराई से कार्य करने वाला दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने की इच्छा करने वाला तथा यज्ञ करने की इच्छा करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो भावार्थ दिव्य ज्ञानी की संगति करनी चाहिए उन्हें अपने घर में बुलाकर उनका सत्कार करना चाहिए उन्हें उत्तम उत्तम अन्न पाकर देना चाहिए उन्हें जो कुछ भी दिया जाए बड़े प्रेम और छल कपट से रहित होकर दिया जाए उनके जीवन की बातें सुनकर उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने भी जीवन को दिव्य बनाया जाए भावार्थ मनुष्य स्वयं तेजस्वी बने तथा शीघ्रता से कार्य करने वाले ज्ञानियों की संगति में रहे उनके साथ रहकर कार्य करें सभी स्त्रियां माता बनकर अपने वीर पुत्र के साथ आनंद से रहें ऐसी वीर माताओं का सभी जगह सत्कार हो अमर देव गण भी उत्तम हवि तथा अन्न प्राप्त करके आनंदित होते रहें उत्तम पुत्रों की माता कभी दीन नहीं होती वह सदैव अधीन या अदित ही रहती है वह सदैव समर्थ होती है तृतीय सूक्तम भावार्थ जो स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी है तथा जो तेजस्वी मित्रों के साथ रहता है ऐसे सत्कार के योग्य पुरुष को ही दूत बनाना चाहिए यह दूत मनुष्यों में रहने वाला सत्यनिष्ठ अपने तेज से शत्रुओं को तपाने वाला पवित्रता करने वाला तथा घृत मिश्रित अन्न खाने वाला हो राजदूत के पद पर ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो तेजस्वी मित्रों के साथ रहता हो जो हीन साथियों के साथ रहता हो ऐसे हीन पुरुष को महत्व के स्थान पर नहीं रखना चाहिए भावार्थ जिस समय अग्नि छोटे से छोटे रूप में रहती है उस समय धीमी चलने वाली वायु भी उसे बुझा सकती है पर जब वही अग्नि बड़ा रूप धारण कर लेती है तब जोर से चलने वाली वायु भी उसे नहीं बुझा पाती अपितु उसे और बढ़ाकर उसे अनुकूलता प्रदान करती है इसी प्रकार मनुष्य जब छोटा होता है तब सभी उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं पर जब वही मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसके शत्रु भी उसके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं भावार्थ अग्नि का उर्ध्व जलन सभी जगह प्रसिद्ध है उसकी ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर जाती हैं वह स्वयं भी देवों में जाकर बैठता है इस प्रकार अग्नि के सभी कर्म उच्च मार्ग से होते हैं इसलिए अग्नि सदैव ही प्रगति करने वाला देवता है उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती इसलिए अग्नि की गणना देवताओं में होती है जो मनुष्य अग्नि की भांति प्रगति करेगा उसकी भी गणना देवों में होगी भावार्थ जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं सभी पदार्थों का विनाश करती हुई सह भी जगह जाती है उसी प्रकार मनुष्यों की सेनाएं भी शत्रुओं पर हमला करके उनका नाश करती हुई सर्वत्र संचार करें भावार्थ दिन हो या रात सदैव अतिथि की सेवा करनी चाहिए जिस तरह घुर दौड़ के लिए घोड़े पालने वाले व्यक्ति घोड़ों की दिन रात सेवा करते हैं उसी तरह मनुष्य भी अतिथि की दिन रात सेवा करें आत्मा जिस प्रकार घोड़ों को हृष्ट पुष्ट किया जाता है उसी प्रकार तरुणों को भी हृष्ट पुष्ट किया जाना चाहिए तरुण राष्ट्र के आधार होते हैं अतः उन्हें अधिक कार्यक्षम तथा तेजस्वी बनाने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए भावार्थ जब यह अग्नि प्रदीप्त होता है तब सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण उत्तम एवं दर्शनीय रूप वाला होता है इसका तेज आत्मा प्रकाश विद्युत के समान सर्वत्र फैलता है उस समय तेजस्वि सूर्य के समान इस अग्नि की दीप्त सभी जगह फैलती है भावार्थ हे अग्रणे जब हम प्रजाएं विभिन्न प्रकार की हवियों तथा अन्नों से तेरा सत्कार करती हैं तब तू भी अपने अपरमित तेजों एवं सैकड़ों लोहे के किलो से हमारी रक्षा कर देश में जितने भी नगर हों वे सभी सुरक्षित हों उन पर शत्रु आक्रमण ना कर सके भावार्थ जब यह अग्नि बल से उत्पन्न होने वाला है इसकी ज्वालाएं दाता के लिए हितकारी हैं जो इस अग्नि की ज्वालाओं में हवि प्रदान करता है यह अग्नि की ज्वालाएं उसका हित करती हैं वाड़ियां अहिंसित हों वाणी का प्रयोग मनुष्य इस प्रकार करे कि उससे किसी को कष्ट न हो वाणी का प्रयोग मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से करे भावार्थ जिस समय अग्नि दोनों अरणियों से उत्पन्न होता है उस समय उसका रूप इस प्रकार चमकता हुआ होता है जिस प्रकार तीक्ष्ण शस्त्र अथवा तलवार मान से बाहर आने पर चमकती है जिस प्रकार दो अरणी रूप माता पिता से उत्पन्न हुआ अग्नि चमकता या तेजस्वी होता है उसी प्रकार माता पिता से उत्पन्न हुआ पुत्र तेजस्वी होकर सर्वत्र चमकता रहेगा